आज से कोई 4000 साल पहले हमारे देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ बड़े बड़े नगर बसे हुए थे। इन्ही में से एक प्रमुख नगर था मोयन जोदडों। मोयन जोदडों यानी मुर्दों का टीला। जाहिर है कि जिस समय यह नगर फलफूल रहा था तब इसका नाम मोहनजोदड़ो नहीं रहा होगा कुछ और ही रहा होगा पर यहां की चौड़ी सड़कें विशाल अन्न भंडार और सरोवर ऐसे ही रहे होंगे यहां के रहने वालों का व्यापार दूर विदेशों तक फैला था वे शांतिप्रिय और कलात्मक रुचि के लोग थे उनके लिपि अभी तक सर्वमान्य ढंग से पढ़ी नहीं जा सकी है लेकिन उनके अनेक नगरों की विस्तृत खुदाई की गई है, जिससे वहां के जन जीवन पर काफी प्रकाश पड़ता है। उसी आधार पर प्रस्तुत है एक कालपनिक कथा। क्या यही प्रसिद्ध व्यापारी शमुक की दुकान है जी हां यही है और मैं ही हूं शमुक जी कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं जी मैं लोथल नगर का एक व्यापारी हूं उदंक रुई बेचने यहां आया था मैंने सुना था आपके पास धातु की बनी एक से एक सुंदर वस्तुएं हैं बस देखने के लोभ से चलाया आज्ञा कीजिए क्या लिखऊं धातु के हथियार और या फिर मूर्तियां आभूषण कोई सुंदर सी मूर्ति दिखाइए हां हां हां ये देखिए हां कांसे की बनी हुई नर्तकी कमर पर हाथ रखे ऐसे खड़ी है मानो नाचते नाचते पल भर के लिए रुक गई हो हां अच्छी तो है न, मगर अच्छा इसे छोड़िए यह हार देखिए अभी 2 दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ है सोने की पत्तियों के बीच कीमती पत्थर के कितने सुंदर फूल गढ़े हैं कारीगर ने वाकई बहुत सुंदर है तो ठीक है इसे ले जाइए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां से दिलमन तक ऐसा सुंदर हार किसी और व्यापारी के पास नहीं होगा वो तो ठीक है पर ये तो काफी महंगा होगा <laughs> दरअसल मैंने अपनी रुई बेचकर उसके बदले आपके नगर से अनाज खरीद लिया है अब मेरे पास इस हार को खरीदने लायक रकम नहीं है तो क्या हुआ आप तो इधर आते रहते होंगे जी हां तो फिर आप ये हार ले जाइए इसकी कीमत अगली बार दे दीजिएगा मगर अब इसमें अगर मगर की क्या बात है आपके पास आपकी मोहर तो होगी ही जी हां वो तो मैं हमेशा अपने कमरबंद में रखता हूं तो भी ठीक है आप नए इस सौदे की बबत मिट्टी की पट्टी पर लिखवाकर अपनी-अपनी मोहर लगा देते हैं जब आप अगली बार यहां आएं तो रकम चुका दीजिएगा ठीक है मुझे मंजूर है शुप्पन अरे ओ शुप्पन आया मालिक जी मालिक देखो शुप्पन ये लोथल नगर के बड़े व्यापारी हैं उदंग इन्होने ये सोने का हार खरीदा है पर इसकी कीमत ये अगली बार देंगे अब तुम झटपट मिट्टी की पार्टी तैयार कर उस पर इस सौदे की बात लिखो और उस पर ये ये मेरी मोहर और ये इनकी मोहर लगा कर ले अच्छा वाले आयोदन आप जब तक यहां आराम से बैठिए क्या पार्टी तैयार करने में देर लगेगी हां कुछ देर तो लगेगी क्या आप जल्दी में हैं नहीं कोई विशेष जल्दी तो नहीं है मेरा जहाज अन्न भंडार के पास रुका हुआ है अनाज की लड़ाई चल रही है मैं इस बीच नगर घूमने निकला था सोचा था सरोवर तक जाऊंगा देश विदेश के समाचार मिल जाएंगे पर सामने आपकी दुकान देखकर रुक गया हमारे लोथल तक भी आपकी दुकान के सुंदर वस्तुओं की बड़ी ख्याति है <laughs> अच्छा तो सरोवर देखने के लिए जा रहे हैं <laughs> देखा तो पहले भी है पर हर बार देखना अच्छा लगता है ना हां भाई हमारे नगर की धड़कन है यह सरोवर <laughs> युवक युवतियों के मिलने जुलने की जगह है आज पूरे चंद्रमा की रात है विशेष पर्व है। आज तो वहां न जाने कितने विवाह तय होंगे <laughs> कितने व्यापारिक सौदे तय होंगे मेरी पत्नी और बेटी भी वहीं गई हुई हैं जी चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूं हां चलिए मां आज पानी बड़ा ठंडा था मां हां जाकर कपड़े बदल लो बोधा जाती नहीं तो ठंड लग जाएगी जाती हूं मां कोई कोठरी भी तो खाली हो मां मां वो देखो पिताजी आ रहे हैं उनके साथ वो सुंदर युवक कौन है पहले तो कभी नहीं देखा हेलो कोठरी खाली हो गई अब तुम पहले कपड़े बदल आओ सुंदर युवक को बाद में देख लेना मां <laughs> जाती हूं हां इधर से आयोजन जी जी आइए जी इनसे मिलो ये मेरी पत्नी है और ये हैं उदंक लोथल के एक बड़े व्यापारी नमस्कार नमस्कार बोधा नहीं दिखाई दे रही क्या आप तक नहा रही है नहीं कपड़े बदलने गई है आ रही होगी और सुनो यहां के क्या समाचार है कौन-कौन आया है मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी एक सहेली का बेटा बहुत अच्छा कारीगर है ऊपरले शहर के कई बड़े-बड़े मकान और हवेलियां उसकी निगरानी में बने हैं हां हां याद आया वो भी यहां है मैं उसे बुलाकर लाते हूं आप स्वयं बात कर लीजिए हां हां ठीक है बुला ला आप आप क्या कोई हवेली बनवा रहे हैं हम इरादा तो है अभी तक हम लोग व्यापारियों और कारीगरों की निचली बस्ती में रहते आए हैं अब मैंने ऊपरले शहर के एक पुराने धनी व्यापारी की हवेली खरीद ली है और उसे अपनी इच्छा अनुसार फिर से बनवाना चाहता हूं जी हां वो बेटा ये मेरे पति हैं व्यापारी शिवमुख नमस्कार प्रसन्न रहो अरे भाई तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है इतनी छोटी सी उम्र में ही तुमने कारीगर रूप में बड़ी ख्याति अर्जित कर ली है जी सब की कृपा है अच्छा देखो इस tante तुम्हारा देखा भलाई है जी उसमें आंगन का कुआं बिल्कुल टूट-फूट गया है उसे पक्का करवाना है जी उसके अलावा मवेशियों के लिए मुझे एक और प्रवेश द्वार चाहिए हम जिससे मुख्य द्वार पर गंदगी ना हो जी मवेशियों के रहने की जगह भी पक्का फर्श बिछवाना है ऊपर की मंजिल पर कम से कम दो नहान घर बनवाने हैं जिनके फर्श और नालियां पक्की ईंटों के बने हुए हों और पिताजी मेरे कमरे में बड़ी-बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए जिनसे मुख्य सड़क दिखती हो <laughs> लो भाई हमारी लाड़ली बेटी की फरमाइश का भी ध्यान रखना <laughs> बंद कमरे में इसका दम घुटता है <laughs> जी मैं समझ गया काम कब से शुरू करना है जब से तुम चाहो कल मेरी दुकान पर आकर आवश्यक सामान लिखवा देना दो-चार दिन में ही सब मंगा दूंगा बस फिर तुम काम भी शुरू कर देना <laughs> जी बहुत अच्छा मैं कल सवेरे दुकान पर आ जाऊंगा अच्छा नमस्कार नमस्कार, नमस्कार। पिताजी आपने अपने इन मेहमान से मेरा परिचय नहीं करवाया अरे हां ये तो मैं भूल ही गया वायुदंग ये मेरी बेटी है बोधा और बोधा ये लोथल नगर के व्यापारी हैं उदंग नमस्कार नमस्कार ए लोथल में ही तो वो जहाजों की गोदी बनाई गई है ना सुना है समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसका पानी गोदी में भर जाता है और बड़े-बड़े जहाज भी अंदर चले जाते हैं हां यह तो ठीक ही सुना है आपने पर एक बात बताइए जब ज्वार के बाद भाटा आता है तब तो पानी घट जाता है तो वो जहाज कीचड़ में धंस नहीं जाते नहीं गोदी में पानी को रोके रखने की व्यवस्था है ज्वार का पानी अंदर आने के बाद उसके बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया जाता है ओ तभी भाटे के समय पानी कम हो जाने पर भी जहाज काफी पानी में सुरक्षित खड़े रहते हैं तो ये गोदी बनवाने का ख्याल आप लोगों को कैसे आया दरअसल हमारे शहर का व्यापार के क्षेत्र में इतना नाम तो था नहीं कि दूर देश के व्यापारी वहां तक आते हमारे यहां सिंधु जैसी चौड़ी और गहरी नदी भी नहीं है कि उसमें बड़े जहाज चल सकते लेकिन हमारे यहां कपास की खेती बहुत अच्छी होती है अच्छा हमारे कारीगर मिट्टी के बर्तन भी बहुत अच्छे बना लेते हैं फिर उत्तर पूर्व में खेतड़ी से अच्छा तांबा भी निकलता है इसलिए लोथल के लोगों ने मिलजुलकर यह गोदी बनवाई जिससे हम भी व्यापार में प्रगति कर सके और क्या-क्या है आपके लोथल में <laughs> मेरी बेटी को दूर शहरों के बारे में जानने की बड़ी लालसा रहती है <laughs> यह तो बड़ी अच्छी बात है जरा सुनिए क्या बात है आपके मित्र ने बोधा के लिए जिस लड़की की बात कही थी वो भी आज यहां आया हुआ है उससे मिलेंगे नहीं हां हां लेकिन उदंक वो तो बोधा से बात कर रहे हैं चलिए इतने हम लोग उसे देख आते हैं अच्छा बोधा जी पिताजी मेरे मेहमान का ध्यान रखना मैं और तुम्हारी मां अभी आते हैं हां ठीक है पिताजी आइए हम उधर चलकर बैठते हैं हां चलिए अच्छा लोथल में तो बहुत बहुत कुछ है साफ-सुथरा लगता है अच्छा तो आपका लोथल भी साफ-सुथरा शहर है हां आपके शहर जैसा भव्य तो नहीं है लेकिन चौड़ी सड़कें हैं पक्की नालियां हैं और नालियों के बीच-बीच में कूड़ा जमा करने के लिए गहरे गट्ठे भी हैं अच्छा इस मामले में दिलमन बिल्कुल उल्टा है क्या आप दिलमन भी गए हैं हां व्यापार के सिलसिले में गया था वहां के लोग सफाई का जरा भी ध्यान नहीं रखते काश मैं भी दूर-दूर देशों की यात्रा कर सकती व्यापार के तौर तरीके सीख सकती लेकिन मां कहती है यह सब तेरे काम नहीं है क्यों अगर आपकी व्यापार में रुचि है तो इसमें बुराई क्या है आपके पिता तो स्वयं एक बड़े व्यापारी हैं आपको सब सिखा सकते हैं लेकिन वो तो बस इसी कोशिश में है कि कोई उपयुक्त वर तलाश करके मेरा विवाह कर दें ओह हो सकता है विवाह के बाद आपको यात्रा करने और व्यापार सीखने का अवसर मिल जाए क्या मानू बोधा अरे बोधा तुम यहां हो हम तुम्हें सरोवर के निकट ढूंढ रहे थे वो हम लोग बात करते-करते इधर निकल आए अच्छा अच्छा आप मातृदेवी के दर्शन करना चाहते हो तो चले आपकी बेटी कह रही थी कि उनकी व्यापार में बड़ी रुचि है फिर आप अरे छोड़िए भी व्यापार करना भी कोई लड़कियों का काम है नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है मैंने दूर देशों की यात्रा की है कई देशमुखेसrias तरह के काम करती हैं <laughs> क्यों आप इस तिलफरी लड़की का दिमाग खराब कर रहे हैं पिता है? जी यह सब करेगी तो फिर इसका विवाह कैसे होगा आप ऐसा वर तलाश कीजिए जो इन्हें यह सब करने की स्वतंत्रता दे <laughs> फिर तो हो चुका विवाह अरे ऐसा वर कहां मिलेगा अब अब यह इतना कठिन भी नहीं है देखिए मुझे ही लीजिए मैं बहुत दिनों से ऐसी पत्नी की तलाश में हूं जो अपने गहनों कपड़ों के अलावा भी आ, कुछ सोचती समझती हो यानी आप आप विवाहित नहीं है नहीं तो फिर वो हार आपने किसके लिए लिया है वो आ, अपनी भावी पत्नी के लिए ओ अच्छा अच्छा जी यदि आपको आपत्ति ना हो तो तो मैं आपकी बेटी से आप ये निर्णय कुछ जल्दी में नहीं ले रहे हैं। जी नहीं जल्दी नहीं करूंगा तो शायद देर हो जाएगी क्यों बेटी तुम्हारा क्या विचार है कितना जिया <laughs> अरे बोधा की मां इधर सुनो तो क्या बात है उदंक लोथल के बड़े व्यापारी हैं और अविवाहित हैं हां हां ये सब आप मुझे बता चुके हैं ये अपनी बोधा से विवाह करना चाहते हैं क्या सच है क्यों बोधा लगता है पोधा को अपना मन पसंद साथ ही मिल गया है मात्र देवी की किर्पा है चलिए हम सब चल कर उनके दर्शन करें आओ बोधा चलो मा आओ बेटा आईए चलिए हड़प्पा संस्कृति अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख डॉ शुभा शर्मा विषय संयोजन ममता गुप्ता कलाकार नीरज शर्मा जैमिनी कुमार वीना होरा कमला कुमारी चोपड़ा अभय भार्गव सुरेंद्र शेट्टी और मंजुमेनी ध्वन्यांकन सतीश लाले तथा निर्माण एवं प्रस्तुति में रहे थे यह कार्यक्रम आलेख डॉ शुभा शर्मा विषय संयोजन ममता गुप्ता कलाकार नीता शर्मा, जैमिनी कुमार, वीना होरा, कमला कुमारी चोपड़ा, अभय भार्गव, सुरेंद्र शेट्टी और मंजु मैनी, ध्वनि अंकन सतीश लाले तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना निगम। इस कल्पित कथा में दो स्थानों का उल्लेख किया गया है, लोथल और दिलमन। ये दोनों स्थान कल्पित नहीं हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलावा और भी बहुत से नगर प्रकाश में आए हैं, जिनमें रूपड़, कालीबंगा, रंगपुर लोथल भगतरा आदि प्रमुख है गुजरात के लोथल नामक स्थान की खुदाई से यह पता चलता है कि यहां गोदी थी जहां समुद्री जहाज आकर रुकते थे यहां एक ऐसे जलमार्ग का प्रबंध किया गया था जहां ज्वार के समय समुद्र का पानी भर जाता था उसके बाद फाटक बंद करके उस पानी को वहीं रोक लिया जाता था जिससे बड़े जहाज भी इस गोदी में लंगर डाले खड़े रह सके इस तरह लोथल व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था जिन दिनों भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति का विस्तार हो रहा था उन्हीं दिनों मेसोपोटामिया में सुमेर सभ्यता पनप रही थी खुदाई में ऐसी व्यापारिक मोहरें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया से हमारे व्यापारिक संबंध थे मेसोपोटामिया में एक राजा था जिसकी राजधानी अक्कद थी वहां दिलमन नामक शहर से जहाज आया जाया करते थे दिलमन को आज का बहरीन माना जाता है